महाभारत द्रोण पर्व नवत्यधिक शमोध्याय द्रोणाचार्य का घोर कर्म ऋषियों का द्रोण को अस्थ त्यागने का आदेश तथा अश्वस्था की मृत्यु सुनकर द्रोण का जीवन से निराश होना संजय उवाच पंचालाना तथो द्रोणोप्यकोत्कदन महत यथा क्रुद्धो रणे शक्रो दानवा संजय कहते हैं राजन तदनंतर द्रोणाचार्य ने कुपित होकर रणभूमि में पांचालों का उसी प्रकार संहार आरंभ किया जैसे पूर्व काल में इंद्र ने दानवों का विनाश किया था द्रोणास्त्रेण महाराज बद्यमान परे युधे नात्रणे द्रोणान सत्वों महारथा महाराज द्रोणाचार्य के अस्त्र से मारे जाने वाले शत्रुदल के महारथी वीर बड़े धैर्यशाली थे अतव रणभूमि में उनसे तनिक भी भयभीत न हुए युद्धमा महाराज पंचालाजयास्तथाम द्रोणमे वाप्युर्युद्धे योधयनों महारथा राजेंद्र युद्धपरायण पांचाल और संजय महारथी संग्राम में द्रोणाचार्य के साथ युद्ध करते हुए उन्हीं की ओर बढ़े आ रहे थे तम तो छाद्य पंचालाना समत अभवद्भरव नादो व्यता सर्वेषि वाणों की वर्षा से आच्छादित हो सब ओर से मारे जाने वाले पांचाल वीरों का भयंकर आर्तनाद सुनाई देने लगा। आरतना द्रोणास्त्र पांडवान पांडवान् विश संग्राम में जब इस प्रकार महामनस्वी द्रोणाचार्य के द्वारा पांचाल सैनिक मारे जाने लगे और आचार्य द्रोण के अस्त्र लगातार बरसने लगे तब पांडवों के मन में बड़ा भय समा गया दृष्टवास्वर योधान विपुलम च क्षय युधी पांडव महाराज नाश संसद महाराज युद्धस्थल में घोड़ों और मनुष्य योद्धाओं का वह महान विराज देखकर पांडवों की अपनी विजय की आशा जाती रही कच्चिद्रोणों नन सर्वान् छपिये त परमास्त्री समृद्ध शिशिरा पाए दहन कक्ष वे सोचने लगे जैसे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नि सूखे जंगल या घास फूस को जलाकर भस्म कर देती है उसी प्रकार उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता आचार्य द्रोण कहें हम सब लोगों का संहार न कर डाले न चैनम संयुगे कश्चित समर्थ प्रतिविक्षितुम न चैनम अर्जुनो जातो प्रतिद्धेत धर्मवीन रणभूमि में दूसरा कोई योद्धा उनकी ओर देखने में भी समर्थ नहीं है युद्ध करना तो दूर की बात है और धर्म के ज्ञाता अर्जुन कदापि उनके साथ मन लगाकर युद्ध नहीं करेंगे त्रस्ता कुंते सुतान दृष्टि द्रोणसाजक पीड़िता मतिमान्ेयथे केशव केशवोंजुनम अब्रवी कु के पुत्रों को द्रोणाचार्य के बाणों से पीड़ित एवं भयभीत देखकर उनके कल्याण में लगे हुए बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से इस प्रकार कहा नईष युद्धे नंग्रामे जेतुम शक्य कथ सधनुर्धन विद श्रेष्ठ देवैरपि सवा सवई पार्थ ये द्रोणाचार्य संपूर्ण धनुरो में श्रेष्ठ हैं जब तक इनके हाथों में धनुष रहेगा तब तक इन्हें युद्ध से इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी किसी प्रकार जीत नहीं सकते नस् शस्त्रस्तु संग्रामे सक्यो हंसुम भवेन्वि आस्थीयता जय योगो धर्म मुत्रेज पाण्डवा यथा वह संयुगे सर्वान्न दुक्म वाहन जब ये संग्राम में हथियार डाल देंगे तभी मनुष्यों द्वारा मारे जा सकते हैं अतः पांडवों गुरु का वध करना उचित नहीं है इस धर्म भाव को छोड़कर उन पर विजय पाने के लिए कोई यत्न करो जिससे स्वर्ण में रथ वाले द्रोणाचार्य तुम सब लोगों का वध न कर वाले तम हतम थे युगे कश्चिन संसत मान वह मेरा विश्वास है कि अस्वस्थामा के मारे जाने पर ये युद्ध नहीं कर सकते कोई मनुष्य उनसे जाकर कहे कि युद्ध में अस्वस्थामा मारा गया तो युधि राजन कुंते पुत्र अर्जुन को यह बात अच्छी न लगी किंतु अन्य सब लोगों ने इस युक्ति को पसंद कर लिया केवल कुंती नंदन युधिष्ठिर बड़ी कठिनाई से इस बात पर राजी हुए महाबाहू महागजान पर प्रमथनम घोरम मालव्य राजन तब महाबाहम से ने अपनी ही सेना के एक विशाल हाथी को गदा से मार डाला उसका नाम था अश्वत्थामा शत्रु को मत डालने वाला वह वा भयंकर गजराज मालवा के राजा इंद्रवर्मा का था भीम भीड़ मुस्वस्थाम शब्दा उसे मारकर भीमसेन लजाते लजाते युद्ध में द्रोणाचार्य के पास गए और बड़े जोर से बोले अस्वस्थामा मारा गया अश्वस्थामेति अश्वस्था ना कृपा अश्वस्थामा से विख्यात था थी, मारा गया था। उसी को मन में रखकर कर भीमसेन ने उस समय वह झूठी बात कही थी भीमसेन वच श्रुआ मनसा सन्न गात्रोभूत यथा भीमसेन का वह अत्यंत अप्रिय वचन सुनकर द्रोणाचार्य मन ही मन शोक से व्याकुल हो सन्न रह गए जैसे पानी पड़ते ही बालू गल जाता है उसी प्रकार उस दुखद संवाद से उनका सारा शरीर शिथिल हो गया शंकमान सन्तन मिथ्याभ स्वत वही अतः स इत चुका नई धैर्याद कंपत फिर उनके मन में यह संदेह हुआ कि संभव है यह बात झूठी हो क्योंकि वे अपने पुत्र के बल पराक्रम को जानते थे अतः उसके मारे जाने की बात सुनकर भी धैर्य से विचलित न हुए सलब्धवा चेतना द्रोण क्षणे न सम अनुचित्यात्मन पुत्र अभिशय अराति उनके मन में बारंबार यह विचार आया कि मेरा पुत्र तो शत्रुओं के लिए असह्य है अतः क्षण भर में ही सचेत होकर उन्होंने अपने आप को संभाल लिया मृत्यु महात्म अबाकृत सहस्त्रेण तीक्षण नाम कंक पत्रि तत्पश्चात अपने मृत्यु स्वरूप धृष्ट को मार डालने की इच्छा से वे उस पर टूट पड़े और कंकपत्र युक्त सहस्त्र के बाणों द्वारा उन्हें आच्छादित करने लगे तथा संग्रामे संग्राम इस प्रकार संग्राम में विचरते हुए द्रोणाचार्य पर बीस हजार नरश्रेष्ठ पांचाल वीर सब ओर से बाणों की वर्षा करने लगे प्रजानाथ जैसे वर्षा काल में मेघों की घटा से आच्छादित हुए सूर्य नहीं दिखाई देते हैं उसी प्रकार उन बाणों के ढेर से दबे हुए नारथी द्रोण को हम लोग नहीं देख पाते थे विधुयतान बाण गणान परम वधायते साम ोण्रपाया शूराण पंचालाना तब शत्रुओं को संताप देने वाले महारथी द्रोणाचार्य पांचालों के उन बाण समूहों को नष्ट करके सूर्यवीर पांचालों के वध के लिए अमर से युक्त होकर ब्रह्मास्त्र प्रकट किया तथो व्यवच द्रोणों विनिघ्न सर्वसैनिकात यहाँ महामृत तथा परिघाकारा बहुन कनक भूषणा तदनंतर संपूर्ण सैनिकों का विनाश करते हुए द्रोणाचार्य की बड़ी शोभा होने लगी उन्होंने उस महासमर में पांचाल वीरों के मस्तक और स्वर्ण भूषित परि जैसी मोटी भुजाएं काट गिराई ते व्यमाना समरे भारद्वाजे न पार्थिवा ने दिन्याम अन्व करुन्ना में द्रोणाचार्य के द्वारा मारे जाने वाले वे पांचाल नरेश आंधी के उखाड़े हुए वृक्षों के समान धरती पर बिछ गए कुंजराणा पृथ्वी मांस करते हुए हाथियों और अश्व समूहों के मांस तथा रक्त से कीच जम जाने के कारण वहां की भूमि पर चलना फिरना असंभव हो गया हत्व साहस्रान पंचालानाम रथ व्रजान अतिष्ठदा हे द्रोड़ो विधूमि रिवल उस पांचालों के बीस हजार रथियों का संघार करके द्रोणाचार्य युद्ध में धूम रहित प्रज्वलित अग्नि के समान खड़े थे तथा च पुन क्रुद्धो भारद्वाज प्रतापवान वसुदान से बल सिदात प्रतापी भरद्वाज नंदन ने पुनः पूर्वित होकर एक भल्ल के द्वारा वसुदान का धर से अलग कर दिया पुनः हत्वा हघाना स्वायुतम पुनः इसके बाद मत्स्य देश के पचास योद्धाओं का संजय वंश के छह हजार सैनिकों का तथा दस हजार हाथियों का संघार करके उन्होंने पुनः दस हजार घुड़सवारों की सेना का सफाया कर दिया दृष्ट्वा अवस्थितम् अभ्यवाह इस प्रकार द्रोणाचार्य को छत्रियों का विनाश करने के लिए उद्योग तुरंत ही अग्निदेव को आगे करके बहुत से महर्षि वहां आए विश्वामित्रो जमदग्निर्भरद्वाजोथ गौतम वशिष्ठ कश्यप कश्यपोत्रिश्च ब्रह्मलोकमी विश्वामित्र जमदग्नि भरद्वाज गौतम वशिष्ठ कश्यप और अत्रि ये सब लोग उन्हें ब्रह्मलोक ले जाने की इच्छा से वहाँ पधारे थे महर्षया साथ ही सिकत गर्ग सूर्य की किरणों का पान करने वाले वालखिल अंगिरा तथा अन्य सूक्ष्म रूपधारी महर्षि भी वहां आए थे एनम अब्रुवन सर्वे द्रोण बाहुवशोधन न सणे द्रोण समीक्षावस्थिता नात क्रूरतरम कर्म पुनः कर्तमसी उन सबने संग्राम में शोभा पाने वाले द्रोणाचार्य से इस प्रकार कहा द्रोण तुम हथियार नीचे डाल कर यहाँ खड़े हुए हम लोगों की ओर देखो अब तक तुमने अधर्म से युद्ध किया है अब तुम्हारी मृत्यु का समय आ गया है इसलिए अब फिर यह क्रूरता पूर्ण कर्म न करो वेद वेदांग विधुष सत्य धर्म ब्राह्मण ब्राह्मणस्य विशेषेण तभी तंडोपद्य ते तुम वेद और वेदांगों के विद्वान हो विशेषतः सत्य और धर्म में तत्पर रहने वाले ब्राह्मण हो तुम्हारे लिए यह क्रूर कर्म शोभा नहीं देता बाण वाले द्रोणाचार्य अस्त्र शस्त्रों का परित्याग कर दो और अपने सनातन मार्ग पर स्थित हो जाओ आज इस मनुष्य लोक में तुम्हारे रहने का समय पूरा हो गया ब्रह्मास्त्र हृद् द कर्मन इस भूतल पर जो लोग ब्रह्मास्त्र नहीं जानते थे, उन्हें भी तुमने ब्रह्मास्त्र से ही दग्ध किया है ब्रह्म तुमने जो ऐसा कर्म किया है यह कदापि उत्तम नहीं है नुधम रणे विप्र द्रोण मात्र चिरा मा पापेष्टतरम कर्म करती पुनर्द्वज विप्रद्रोण रणभूमि में अपना अस्त्र शस्त्र रख दो इस कार्य में विलंब न करो ब्रह्मण अब फिर ऐसा अत्यंत पाप पूर्ण कर्म न करना इतिते वच्वा भीवसेन वचस्त धृष्टुमन चम्रेक्षना उन ऋषियों की आवाज सुनकर भीमसेन के कथन पर विचार कर और में को सामने देखकर द्रोण का मन उदास हो गया। प्रपक्ष वे संदेह में पड़े हुए थे अतः उन्होंने व्यतीत होकर अपने पुत्र के मारे जाने या नहीं मारे जाने का समाचार कु युधिष्ठिर से पूछा स्थिरा बुद्धि त्रियाणाम ऐश्वर्या द्रोणाचार्य के मन में यह दृढ़ विश्वास था कि कुंती पुत्र युधिष्ठिर तीनों लोगों के राज्य के लिए भी किसी प्रकार झूठ नहीं बोलेंगे क्ष तस्म तस््यात्व पांडवी अत उन द्वित्रेष्ठ ने उन्हीं से वह बात पूछी दूसरे किसी से नहीं क्योंकि बचपन से ही पुत्र की सच्चाई में आचार्य का विश्वास था तथो निष्पाण्डवा मुर्वी करम युधा द्रोणं द्रोणम ज्ञावा धर्मराज गोविंदो व्यतिथ्रवीत उस समय योद्धाओं में श्रेष्ठ द्रोण इस पृथ्वी को पांडव रहित कर डालने के लिए उद्यत थे उनका यह विचार जानकर भगवान श्रीकृष्ण ने व्यतितो धर्मराज धर्मराज्यु से कहा जर्ध दिवसं द्रोणो युद्धते मनुमा सिवी मित सेना विनाशम समुपयस्यति राजन यदि क्रोध में भरे हुए द्रोणाचार्य आधे दिन भी युद्ध करते रहे तो मैं सच कहता हूँ तुम्हारी सेना का सर्वनाश हो जाएगा स भवास्त्रा नो द्रोणा सत्या आवितृत अतः तुम द्रोण से हम लोगों को बचाओ इस अवसर पर असत्य भाषण का महत्व सत्य से भी बढ़कर है किसी की प्राण रक्षा के लिए यदि कदाचित असत्य बोलना पड़े तो उस बोलने वाले को झूठ का पाप नहीं लगता तोरेवम संवदेव प्रवेदित सुत्व तु महाराज वधोपाएं महात्म गाह मन से अस्वस्थ में विख्याज्र गजोपम ने यदि विक्रम्य तथम तो द्रोणम अब्रुव अस्वस्था ब्रम नित स्वाहवादि नूनम नाक्यम ऐस में पुष वे दोनों इस प्रकार बातें कर ही रहे थे कि भीमसेन बोल उठे महाराज महामना द्रोण के वध का ऐसा उपाय सुनकर मैंने आपकी सेना में विचरने वाले मानव नरेश इंद्रवर्मा के अश्वस्थामा नाम से विख्यात गजराज को जो ऐरावत के समान शक्तिशाली था युद्ध में पराक्रम करके मार डाला फिर द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा ब्रह्मण अश्वस्थामा मारा गया अब युद्ध से निवृत्त हो जाइए परंतु इन पुरुष द्रोण ने निश्चय ही मेरी बात पर विश्वास नहीं किया है सम गोविंदवाच्याणी पाणी अस्वय द्रोणायन संस राज सुतम नरेश्वर अतः आप विजय चाहने वाले भगवान श्री कृष्ण की बात मान लीजिए और द्रोणाचार्य से कह दिए कि अश्वस्थामा मारा गया तयों को नुद्धे त जातु राजदर्शभ सत्यवान् त्रिलोक भवान खातो जनाधि राजन जनेश्वर आपके कह देने पर दिश्रेष्ठ द्रोण कदापि युद्ध नहीं करेंगे क्योंकि आप तीनों लोकों में सत्यवादी के रूप में विख्यात हैं तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कृष्णवाक्य प्रचोदित भाविवाच्च महाराज भक्त समुपचक्रे महाराज धीम की आवाज सुनकर श्रीकृष्ण के आदेश से प्रेरित हो भावी बस राजा युधिष्ठि व झूठी बात कहने को तैयार हो गए तम तथ्य भय भगनों जय शक्तो युधिष्ठिर अस्वस्थ अभ्यक्तम अब एक ओर तो वे असत्य के भय में डूबे हुए थे और दूसरी ओर विजय की प्राप्ति के लिए भी पूर्वक प्रयत्नशील थे अतः राजो अस्वस्थामा मारा गया यह बात तो उच्च स्वर से कही परंतु हाथी का वध हुआ है यह बात धीरे से कही तस् पूर्व रथम पृथिव्या चतुर भूव ते तस्मी इसके पहले युद्धिष्ठिर का रथ पृथ्वी से चार अंगुल ऊंचे रहा करता था किंतु उस दिन उनके इस प्रकार असत्य बोलते ही उनके रथ के घोड़े धरती का स्पर्श करके चलने लगे युद्धा तो तद वाक्यम श्रुवा द्रोण महारथ पुत्र संतप्त हो निराशो जीवते युधि के मुँह से यह वचन सुनकर महारथी द्रोणाचार्य पुत्र शोक संतप्त हो अपने जीवन से निराश हो गए आगस्तम इवात्मा पांडवाना महात्मना ऋषिवाक्य न मनवाण्वा च निहतम सुतम अपने पुत्र के मारे जाने की बात सुनकर महर्षियों के कथनानुसार वे अपने आप को महात्मा पांडवों का अपराधी सा मानने लगे। यथा पूर्वम अरिंदम उनकी चेतना शक्त लुप्त होने लगी वे अत्यंत उद्विग्न हो उठे राजन उसमें समय को सामने देखकर भी शत्रुओं का दमन करने वाले द्रोणाचार्य पूर्वत युद्ध न कर सके श्री महाभारती द्रोण द्रोणवध परविद्रोणवध युधिष्ठिरा युधिष्ठिरासत्य कथन नवत्यधिक शतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत द्रोणवध पर्व में युधिष्ठिर का असत्य भाषण विषयक एक अध्याय पूरा हुआ